स्मृतिपुरानाल करुणा नमा भगव शंकरोकशंकर शंकर शंकरचार्य केशव बातरायण भाष्य कृत वंदे भगवरात्मे मूर्तिभागिने लोमव्या सुप्रमराज ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र अध्याय प्रथम पाद में अष्टमाधिकरण जिसमें वासनाओं को लेकर के विचार किया कि आजीवन वासनाओं को आवृत्ति करना है और जब अंतिम समय तक आवृत्ति करेंगे इसी के अनुसार आगे का फल प्राप्त होगा ये विशेष वासनाओं का क्रम है किंतु पहले जैसा कहा इसमें प्रतीक उपासनाओं को लेकर के विशेष बातें हैं और जो सम्यक दर्शन के उपा, उपाय भूत जितने भी उपासनाएं हैं वे तो वस्तु तंत्र होने के कारण वस्तु ज्ञान पूर्ण होने के बाद फिर उस उपासना को आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं अन्य सभी उपासनाएं अन्य सभी अनुष्ठान नित्य कर्म उसका अंत समय तक प्रयाण समय तक आवृत्ति करना इसी को भगवदगीता में भी गया यम व्यम वा विस्मरण भावन इत्यादि के द्वारा और शास्त्र में भी अंत के समय में यह स्मरण करना चाहिए यदार यावत् क्रदुरान अस्मिन लोके भवदी इत्यादि के द्वारा भी कहा गया अब आगे ज्ञानियों के विषय में कुछ विशेष विचार करना है एक सामान्य नियम प्राप्त होता है कर्म के संबंध में नहीं कर्म क्षीयते कृतम कर्म वर्षकोडी कोढ़ी शतईर नष्ट क्षीयते जो किया गया कर्म है वो सैकड़ों वर्ष बाद भी उसका नाश नहीं होता ना भुक्तम क्षीयते कर्म वर्ष कोढ़ी शतईर भी ऐसा महाभारत में कहा। और ये सामान्य नियम सभी के द्वारा स्वीकार्य है सभी वादियों ने ये स्वीकार किया किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होता है और जो किया है कर्ता यह एवं कर्ता सैव भोगता उसी को वो प्राप्त होगा क्योंकि वर्ष कोठि शतवे हो जाए वो शत वर्ष हो जाए तो भी स्वयं कर्म किसी प्रकार नष्ट नहीं होता है अभुक्त तो होकर के नष्ट नहीं होता भोग करने पर ही नष्ट होता है ये सभी वो ने स्वीकार किया हुआ सर्वमान्य नियम है कर्म के विषय में अब ये नियम को रखते हुए हम देखते हैं तो मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ है उसके संबंध में कुछ विशेष प्रावधान करना पड़ेगा यदि सामान्य नियम के अनुसार जाएंगे तो सारे कर्म को भोगने के बाद ही मुक्त हो सकता है और सारे कर्म भोग के नष्ट करना कदा भी संभव नहीं क्योंकि अनंत कोड़ कर्म है जिसकी कोई गिनती नहीं है और प्रतिदिन प्रतिक्षण हम नूतन कर्म आरंभ करते हैं उसका फल भी आता रहता है एक कर्म का भोगना और दूसरे कर्म का आरंभ होना यह मनुष्य सहज होता है न कश्चित क्षण अभी जादुतिष्ठत्य कर्मकृत यह भी नियम है कि कोई भी बिना कर्म किए नहीं बैठता कोई पुण्य करता है कोई पाप करता है कोई पुण्य पाप मिश्रित करता है ऐसा ही होता रहता है इसीलिए कर्मों को सारे भोग करके बाद में ज्ञान प्राप्त करें और तदनंतर मोक्ष प्राप्त करें ये कदाचित असंभव है तो मोक्ष रूप पुरुषार्थ तो इस नियम से नहीं हो सकता शास्त्रों में ज्ञानी के लिए विशेष कहा है कि ज्ञानी हो तो ज्ञान होने के बाद में उसका पुण्य पाप दोनों नष्ट होता है विधू पुण्यपापे इक्याय यहा पुष्कलाशे आपो या एवं पाप भस्मसात न श्लिष्य एवं विधि पापकर्म न श्लिष्यते ज्ञासर्वकर्मा भस्म सात्तेर्जुन न ज्ञान सदृशम पवित्रम विद्यते आदि आदि बहुत सारे पद है जो कहते हैं कि ये ज्ञान होने के बाद में कर्म नष्ट होता है क्षीयते चय कर्माणी तस्म दृष्टि परावरे उसको जानने के बाद में सारे उनके कर्मा सर्वाणि कर्माणि क्षीयते ऐसा भोजन ये भी वाक्य है ऐसा कर्म नष्ट होता है ऐसा कहा अब कर्म नष्ट होता है तो कौन से कर्म नष्ट होता है कैसा नष्ट होता है नष्ट होने का कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा क्योंकि एक एक कर्म को चुन चुन करके जैसे ज्ञानाग्नि के द्वारा सर्व कर्म को नष्ट किया जाए इसका अर्थ यह नहीं कि जैसे अग्नि प्रज्वलित है जाज्जल्यवान अग्नि में आप एक तिनके को एक एक इंधन को लकड़ी आदि को डालते जाते हैं और अग्नि उसका उपसंहार करते जाती है ऐसा यहां करना संभव नहीं दिखता एक एक कर्म को चुन चुन करके उसी को जलाते जाए ज्ञानाग्नि के रो नष्ट करते जाए ये भी संभव नहीं तो ज्ञानाग्नि कर्म नष्ट करता है तो कैसे करता ये भी एक विचार का विषय है और इनमें पुण्य और पाप दो प्रकार के कर्म है और पुण्य कर्म जो पाप कर्म तो ठीक है प्रतिकूल है प्रतिकूल होने के कारण जो प्रतिकूल के प्रतिकूल का संबंध हो जाएगा तो वो एक रहता है दूसरा नष्ट होता है दो शत्रुओं के आपस में भिड़ंत हो जाए तो एक ही बचेगा दूसरा तो नष्ट होगा तो प्रतिकूल पापों के विषय में ठीक है कि ज्ञाने ना सा, सदृशम पवित्र में सबसे पवित्र ज्ञान है पवित्र ज्ञान आने के साथ ही पाप कर्म जो है विरोध के कारण नष्ट हो जाएंगे ये तो मान भी सकते हैं क्योंकि शत्रु है दोनों नष्ट हो जाए लेकिन पुण्य का ऐसा नहीं पुण्य तो कोई किसी के साथ शत्रुता नहीं पुण्य तो हम चाहते हैं पुण्य कैसा नष्ट होगा ज्ञान के द्वारा पुण्य कैसा नष्ट हो सकता है और पुण्य भी पाप भी दोनों नष्ट हो गया भले मान लो तो फिर आगे कैसे चलेगा ऐसे बहुत सारे समस्याएं हैं ज्ञान के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में ये कर्मनाश की जो सिद्धांत शास्त्रों में कहा गया है इसका क्या नियम है कैसे नष्ट होता है ये महत्वपूर्ण विषय पर अब ये अधिकरण और इससे आगे वाला अधिकरण है प्रारब्ध को लेकर के भी कर्म पुण्य को लेकर के भी दो तीन चार अधिकरण अभी लगातार आएगा इसमें अभी जैसा आपने कहा इसमें निर्णय देंगे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए एक तो जो सामान्य नियम है जो कर्म का नियम है वो परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत है और परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत जो कुछ होता है इसको ध्यान में रखना चाहिए जो परिणाम प्रक्रिया के अंदर होता है उसको ज्ञान से कुछ नहीं किया जा सकता ज्ञान से उसी का नाश कर सकते हैं जो अज्ञान के द्वारा कल्पित है परिणाम प्रक्रिया अज्ञान के द्वारा कल्पित नहीं है परिणाम प्रक्रिया स्वाभाविक होती है तो एक के बाद दूसरा परिणाम होता रहता है अब अज्ञान रखो ज्ञान रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला परिणाम होता है अब अज्ञान अवस्था में शरीर की वृद्धि हो रही है तो परिणाम प्रक्रिया के अंदर बाद में ज्ञान हो गया तो शरीर वृद्धि बंद हो जाएगी का नहीं होता ऐसा कहीं नहीं कहा शरीर तो बढ़ते जाएगा वृद्धावस्था प्राप्त होगी वो नष्ट हो जाएगा या फिर वापस वृद्धावस्था से युवा अवस्था में जाए जाएगा मतलब ज्ञान हो गया इसलिए ऐसा भी नहीं होता परिणाम प्रक्रिया को कहीं नहीं रोक सकते वो किसी भी प्रकार में हो ये एक मान्य सिद्धांत है वैज्ञानिकों ने भी माना है और हमने भी सारे सिद्धांतों ने माना परिणाम प्रक्रिया ज्ञान के वश में नहीं होता अज्ञान से जो कुछ कल्पित है जो अज्ञान शरीर है अज्ञान का अध्यास संबंध है संसार है इत्यादि का नाश होता परिणाम प्रक्रिया में नाश होता अब ये जो कर्म सिद्धांत का एक जो बातें हम कहते हैं ये परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत होता परिणाम होता है उसका जैसे वो हमारे न्यूटन की जो थियरी है उसी प्रकार है तो कोई भी एक्शन करेंगे उसका तो रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन उसी का अंतर्गत होता है ज्ञान होने के बाद में इसको कैसा रोका जा सकता अच्छा यदि समझ लो अज्ञानी को ही होता है ज्ञानी को नहीं होता है या फिर ज्ञानी को होता है अज्ञानी को नहीं होता ऐसा नहीं है अब आग में हाथ डालेंगे ज्ञानी डाला अज्ञानी डाला हाथ तो जलेगा क्यों आग का स्वभाव है जलाना और हाथ का स्वभाव है जलना ये दोनों का संबंध हो गया तो जलेगा अब बोलेंगे नहीं ज्ञान हो गया तो नहीं जलना चाहिए क्यों वो परिणाम प्रक्रिया वो दोनों के संयोग में जो रिएक्शन होगा वो परिणाम होगा वो परिणाम होकर के रहे इसीलिए कर्म को यदि हम परिणाम प्रक्रिया में मानते हैं तो फिर उसका अवश्य फल होगा पूर्वापर्भाव के क्रम से होगा उसको कोई रोक नहीं सकता तो ना नाभुक्तम चियदय कर्मा कल्पकोडी सदे रही ये जो वाक्य कहा है इसका तात्पर्य है कि कर्म का स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता और वो रहता ही है भोग के बाद ही वो नष्ट होता के बीच में कोई रास्ता नहीं हां ज्ञान होने के बाद में अज्ञान के कार्य नष्ट होता जैसे आपके शरीर के साथ मिथ्याभिमान ये नष्ट होता और अहम मम भाव यह नष्ट होता है ये जगत को संसार को सत्य मानते हैं ये समाप्त होता है आदि आदि जो भी उसका कार्य है आध्यात्मिक जितने भी है वो सब नष्ट होगा लेकिन पारिणामिक कोई भी नष्ट नहीं होता तो फिर क्या करेंगे ऐसा व्यवस्था बतानी पड़े कैसे होता है इसलिए हम बहुत सुंदर विचार करेंगे पहले यहां जो है न्याय निर्णय देखिए अगले पृष्ठ में इक्यावन पृष्ठ में न्याय निर्णय उसके बाद न्याय संग्रह देखिए यथा उपास अंधकाले कर्तव्य मस्ती जैसे उपास्ति में अंधकाल में कुछ कर्तव्य है ऐसा आपने अभी अभी प्रस्तावित किया पिछले अधिकरण न तथा ब्रह्म विद्याम कर्तव्य किंचित अस्त वैसे ब्रह्म विद्या में कोई कर्तव्य कुछ भी नहीं है जब ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद में फिर कोई आवृत्ति की आवश्यकता नहीं फिर मनन की आवश्यकता नहीं फिर कोई निष्ठा की आवश्यकता नहीं ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद में वो पूरा हो जाता है अरे ब्रह्म विद्या प्राप्त होने के बाद केवल श्रवण से नहीं ब्रह्मविद्या जो अपरोक्ष रूप से प्राप्त होएगा इसका ध्यान रखना नहीं ब्रह्मविद्या प्राप्त हो गया श्रवण कर दिया तो हो गया ऐसा नहीं है आ, उस श्रवण की तो आवृत्ति पहले बता दिया आवृत्ति रसकृत उपदेश यहां ब्रह्म विद्या जो साक्षात्कार के अपरोक्ष ज्ञान है वो जो है वो प्राप्त होकर के कार्य सिद्ध करने के बाद में फिर तो वस्तुतंत्र होता है फिर उसमें कुछ और करना नहीं जो को फिर पेशन करने की आवश्यकता नहीं तो पृष्ठपेषण नहीं होता तो एक ही बार हो गया तो हो गया इसीलिए ब्रह्म विद्या में कोई कर्तव्य अंदर नहीं है और तदुत्पत्ति मात्र ने अशेष पाप क्षयादित्या और उसकी उत्पत्ति मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट होता है बोलने के लिए तो ऐसा बोलते यही तो कहा जाता है लेकिन नष्ट होता कैसा है ये है अभी संशय नष्ट होता।, तो होता है हमें विश्वास कैसे करेंगे मानेंगे कैसे कि पाप नष्ट होता है नहीं हुआ तो तक तो करना ही पड़ेगा सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो हमारों हाँ तो करना, करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा और वो तो ठीक है तो सम्यक ज्ञान नहीं हुआ तो करते ही रहना है जब तक करना है, करना ही वो भी आएगा सम्यक ज्ञान होने के बाद नहीं होता ऐसा मैंने ब्रह्म विद्या ज्ञान को प्राप्त करा करके यानी जो आत्मस्थिति को प्राप्त कराने के बाद में फिर आपका कोई कर्तव्य बोध रहे अरे मुझे आ, मैं तो साधक हूं साधु हूं अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा फिर ये नहीं करूंगा तो क्या होगा ऐसा करेगा ये सब जो विचार होते हैं कि महम पाप मकर ये वो वहां बूझता है हाँ कि ये मैं ये सब हो गया अभी मैं ये पाप क्यों किया फिर मैं ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया ऐसा नहीं होता है उनका तो इसीलिए उनके उसके बाद में वो ही नहीं समाप्त हो वो हो जाता अभी आगे बताएंगे तो इसीलिए वो क्या करते आया है वो प्रारब्ध के अनुसार जो जो करना है वो चलता रहेगा अब वो जान बूझ के कुछ बंद भी नहीं करेगा और कुछ करेगा भी नहीं ऐसा भी होता मतलब जो अभ्यास से करते आ रहे हैं ना वो तो ऐसे ही करता रहे वो नित्य कर्म जो भी करते आया होगा वो करते रहेगा इसलिए आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया क्योंकि वो पहले जैसा कर रहा तो वैसे चलता रहेगा वो ऐसा नहीं कर रहे कि ये नहीं करने से मुझे पाप हो जाएगा इस बुद्धि से नहीं कर रहे लेकिन करता रहेगा रहे ऐसा होता ये दोनों के बीच में है तो क्यों क्योंकि समस्या यह है कि जो अभ्यस्त होकर के करता आ रहा है उसको त्यागने के लिए भी एक कर्तृत्व तो बुद्धि चाहिए आपको जोड़ना पड़ेगा ना अब छोड़ने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा अरे ये कैसे झुटा जाए और फिर ये वो ऐसे करके अलग एक कर्तृत्व तो बुद्धि लाना पड़ेगा क्या है मैं इसको छोड़ूंगा मैं अभी ज्ञानी हो गया हूं अब मेरे अंदर ज्ञान आ गया अब मैं क्यों करूंगा इसको ऐसे करके आपको भावा लाना पड़ेगा यह अलग कर्तृत्व तो बुद्धि है वैसा नहीं होता अब देखना आप जो आदती जो भी आपके अभ्यास है एक भी अभ्यास छोड़ने का प्रयत्न करके देखना बहुत प्रयत्न करना पड़ता अब जो चलते रहे तो फिर उसमें करते तो बुद्धि की आवश्यकता नहीं तो चलते रहेगा है इसका संकल्प बलवान है। हाँ तो नहीं संकल्प ही नहीं है ना न्या को तो संकल्प ही नहीं है। वो संकल्प कर नहीं सकता है ना ये सभी समस्या वही है कि ये छोड़ना है या अलग से जो करते आ रहे हैं उसके लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा और बड़ा कठिन संकल्प करना पड़ता क्यों वो आदत तो शरीर को भी हो गया मन को भी हो गया प्राण को भी हो गया सारा सिस्टम को वो आदत तो रखी है अब वो सारे को बदलना संभव नहीं जैसा आप जो रोज भोजन कर रहे हैं, एकदम भोजन को बदल के दूसरा खाओ तो हजम नहीं होता तो अब क्या है ऐसा नहीं कि वो भोजन नहीं है भोजन वो भी है लेकिन वो हजम नहीं होता है कारण क्या है वो सिस्टम को अभ्यास नहीं हो सकता ऐसा तो होता है इसलिए वो संकल्प नहीं कर सकता इसलिए वो छोड़ने के लिए भी संकल्प नहीं करता रखने के लिए भी संकल्प नहीं करता ये स्थिति हो जाती है ये एक अलग अवस्था है ऐसा होता है ये तब छोड़ने का मतलब छोड़ना किसके लिए बिना संकल्प से थोड़ी छोड़ सकता है कोई त्याग करके देखो बहुत कठिन होता है त्याग करना त्याग करने के लिए बड़ा विचार करना पड़ता है संकल्प करना पड़ता है और अभ्यास भी चाहिए उसके बिना नहीं कर सकता इसीलिए वो त्याग के लिए के अलग नहीं सोचता अरे चल रहा है ठीक है वो चल रहा है कि उससे कोई अलग प्रयत्न के बिना तो सहज सरल भाव से जो भी चलता आ रहा है उसको वो जारी रखेगा वो जारी रखना ही पड़ेगा क्योंकि प्रारब्ध शेष है इसे जारी रखना पड़ेगा ऐसा तो रहेगा लेकिन उससे अतिरिक्त तो कोई कर्तव्य उसमें नहीं होता तो ये तीसरा अभी आगे आने वाला अधिकरण इसका विचार होगा इसीलिए क्या है कि ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होने पर उत्पत्ति मात्र से अशेष पापों का नाश होता है ये वेदांत में कहा जाता है इसलिए इसी के ऊपर अभी विचार करना न्याय संग्रह देखिए यद्यपि अभी न्याय संग्रह का बहुत सुंदर बोलेंगे क्या है हमको ऐसा क्यों विचार करना पड़ता है हमने अभी माना कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में सब कुछ हो जाता है ब्रह्मज्ञान के पहले तक जो स्थिति है उससे अलग हो जाती है और फिर वो अमानुषिक सिद्धि में पहुंचता है वो कर्तर तो कर्तृत्व भुख, तो आदि कुछ भी नहीं रहता तो सब हो जाता है ऐसे हम मानते हैं तो कहते हैं कि यद्य प्रायश्चित दुर्दक्ष हेतुत्व प्रायश्चित विधि अन्य अनुपत्या मीयदे शब्दे नैसे कि प्रायश्चित्त का दु क्षय हेदुत्व सुना जो प्रायश्चित होता है प्रायश्चित वो दुरिद को करता है दुर्ध का अर्थ पाप पाप किया आपने उस पाप को क्षय करने के लिए वो प्रायश्चित करना पड़े अभी तक जितने तृतीय अध्याय के बाद में जो जो अधिकरण अभी जो चला गया है और उनमें सब में जैसा जैसा विचार किया जो जो कर्म है कर्म के संबंध में है तो उन सबका जो है आप एक सारांश मतलब उसके जो निचोड़ निकालेंगे तो यह है कि कर्म करेंगे कर्म का फल होता है पाप कर्म होता है पाप का प्राश्चित्व होता है और नित्य कर्म का भी विधान उल्लंघन करने से उसका प्राश्चित होता है और यहां तक ब्रह्म हत्या आदि के लिए भी यद्यपि प्राश्चित वाले नहीं, नहीं मानते एक तरफ दूसरे तरफ कुछ प्राश्चित कुछ आचार्यों ने विचार भी किया ब्रह्म हत्या के लिए तो कुछ दीर्घकालीन प्राश्चित है आजीवन प्राश्चित है उससे भी ब्रह्म हत्या का कुछ समाधान होता है ऐसा भी कहा है कुछ लोग तो ब्रह्महत्या आदि जो महापाप है उनका प्रायश्चित नहीं मानते तो इस प्रकार से सब जगह कुछ न कुछ व्यवस्था दी है और प्रायश्चित आदि के संबंध में बहुत सारे विचार अधर्म से लेकर के स्मृतियों में बहुत कुछ मिलता है इसलिए ये तो सभी ने निश्चय किया है कि दुर्द को क्षय करना चाहते हैं तो आपको प्राश्चित्य का अनुष्ठान करना पड़ेगा विधि अन्यथा अनुपत्तिया मियता शब्द नहीं वैसे मालूम हुआ कि विधि को अन्यथा न लेखते हुए माने विधि के अर्थापत्ति शब्दार्थापत्ति से ये प्रमाण रूप से माना जाता है शब्द के द्वारा ही माना जाता है क्योंकि अमुक पाप के लिए अमुक प्राश्चित है ऐसा शब्द ने कहा और उस शब्द से हम उस प्राश्चित्व को करते हैं अनुष्ठान करते हैं वो अनुष्ठित होने पर पाप क्षय हुआ माना जाता है उसकी मन की स्थिति बदल जाती है ये सारे प्रामाणिक होता है शब्द के द्वारा प्रामाणिक है उसी प्रकार तथा विद्वां पुण्यपापे विधुया विधूय विदिविप्यते कर्मणा पापक न्ञान दुरीतनाशयो इतरेतर साध्य साधन भाव साकांक्ष अब जैसा प्राश्चित के वैसा देखते हैं तो प्राश्चित के समान यहां भी ऐसा दिखता है कि जो विद्वान होता है वो पुण्य पाप को विधूनन करता है झाड़ देता है पुण्य पाप को त्याग देता है जैसे झाड़ना होगा झाड़ निकाल देता है। और विदित्व न लिप्य दे कर्म और जब ज्ञान हो जाता है पाप कर्म से लेपायमान नहीं होता देवी शास्त्र ने कहा पापकर्म से उनका लेपायमान नहीं होता तो इसका अर्थ क्या समझना चाहिए ये कहना चाहते हैं यहाँ पूर्ववादि को विषय में प्रस्ताव है कि जैसा पाप कर्म को क्षय करने के लिए प्रायश्चित हुआ करता है ऐसा ही यहां पाप का जो विद्वान है विद्वान का पाप क्षय करने के लिए ज्ञान काम करता है जैसे प्रायश्चित वहां काम करता है या ज्ञान काम करता है। ऐसा हो सकता है ज्ञान दुरी हो ज्ञान और दुरी का नाश इन दोनों का इतरेतर साध्य साधन भाव ये परस्पर में साध्य साधन का संबंध है इनका एक साध्य है दुर्दक्ष और साधन ज्ञान है इन दोनों का संबंध होने पर एक पुरुष संबंध निर्देश अन्यथा अनुपत्या यह दोनों कहां होता है एक पुरुष में होता है जो साधक ज्ञान को प्राप्त किया है उस साधक में यह होता है या अनुभव होता है इसलिए एक पुरुष संबंध निर्देश अन्यथान अनुपत्ति से उसी के अर्थापत्ति से एक पुरुष निर्देश किया है शास्त्र ने इसको लेकर के विज्ञानस्य से दुरिदक्ष पुरुषार्थ अधिकरण न्यायेन प्रमादुम प्रमाधुम जो विज्ञान है ज्ञान है वो पुरुषार्थ का साधन है और दुरीदक्षय का हेतु दु है पुरुषार्थ अधिकरण जो पहले चला गया था वो पुरुषार्थ अधिकरण के युक्ति से हम निश्चय कर सकते हैं वहां मोक्ष को पुरुषार्थ सिद्ध किया था और वो मोक्ष जो है पाप आदि को नाश करता है और सुख प्रदान करता है इत्यादि विधि इत्यादि के द्वारा वहां निश्चय किया था फल कथन है इसलिए मोक्ष भी पुरुषार्थ है ये कहा था इस प्रकार से हम पुरुषार्थ न्याय से इसको हम समझ सकते हैं प्रमादुम शक्य दे मनी समझ में आती है बात इतना हम मान सकते हैं एक पुरुष के द्वारा ज्ञान का अनुष्ठान और दुर्दक्षय ये दोनों होता है और एक साधन है एक साध्य है तो उसको हम मान सकते हैं तथा भी अब कहते फिर भी ये तो ठीक है ऐसा हम मान सकते हैं वो पुरुषार्थ इतना तो तो करता कलंजम न भक्षत इत्यादि प्रतिषेध विधि अन्य अनुपत्तिया दुरीद अनिष्टफल पर्यत अवगते कि होता है कलम जम न भक्ष ऐसा कहा ये प्याज लहसून आदि नहीं खाना चाहिए उसका निषेध किया तब क्या है इत्यादि प्रतिषेध विधि अन्य अनुपत्तिया प्रतिषेध विधि के अन्यधान ये प्रतिषेध किया ये कलमजंगा कोई कोई मांस आदि भी अर्थ करते हैं कोई विशेष मांस को कलमजम बोलते हैं ऐसा भी कहते हैं और प्याज लहसुन आदि को भी बोलते हैं तो ये दोनों में से कोई हो सकते इसमें निषेध जो किया है वो निषेध को प्रतिषेध विधि है ये प्रतिषेध विधि अन्यथा अनुपत्या ये प्रतिषेध किया और प्रतिषेध किया हुआ आपने पालन नहीं किया प्रतिषेध का पालन नहीं करते हुए वो करता है उसका विपरीत करता है तब तो वो पाप लाए तो दुरीदस्य अनिष्टा फल इससे उत्पन्न होने वाला प्रतिषेध का अनुष्ठान करने से उत्पन्न होने वाला जो अनिष्ट है फल है वो तो फल रहेगा फल रहेगा मैंने वो पाप उत्पन्न होगा पाप उत्पन्न होने के बाद में पाप का फल होगा पाप का फल होकर के ही वो बाद में समाप्त तो हो सकता है उसके पहले तो दुरीद से अनिष्ट बल पर्यत अवगते ऐसा प्राप्त होने पर न अर्थवाद अन्य था अनुपत्तिया विद्या दुरीदक्षय प्रमा शक्यता प्राप्तम ऐसे स्थिति में जो विधि के द्वारा प्रतिषेध विधि के द्वारा निश्चय किया गया है और उसी में से जो पाप प्राप्त होता है उस पाप को फल पर्यत माना है यदि वो पाप फल पर्यंत नहीं रहता तो पाप संबंधी जो भी विधान है प्रतिषेध विधि है वो व्यर्थ हो जाएगी पाप करने पर भी फल नहीं मिलेगा ऐसा हो जाएगा तो सबको अनास्था हो जाएगी सब पाप करने लगेंगे ऐसा होगा इसीलिए अवश्य आपको मानना पड़ेगा कि जो शास्त्र ने प्रतिषेध किया है उसका अनुष्ठान करेंगे तो पाप होगा और पाप जो है फल पर रहेगा तभी तो वो होगा ना नहीं तो अब आपने दंड तो दे दिया दंड दंड का फल नहीं मिला तो दंड का फल तो दंड मिला है तभी तो होता है अब नहीं तो नहीं होगा इसीलिए वो दंड जो रूप पाप है वो पाप का फल उनको मिलना चाहिए ऐसे जो विधि वाक्य है इस विधि वाक्य को न अर्थवाद अन्यथा अनुपत्या ये अर्थवाद वाक्य के द्वारा आप अन्यथा नहीं कर सकते ये आप जो बोल रहे हैं ना ये स्तुति वाक्य है अर्थवाद वाक्य क्या ये ज्ञान होने के बाद में पुण्यपाप झाड़ देता है पुण्यपाप का नाश होता है सभी कर्म नष्ट होता है आदि आदि जो कह रहे हैं ना ज्ञानी के विषय में यह सब स्तुति है अर्थवाद है अर्थवाद के द्वारा विधि को बाधित नहीं किया जाता वो जो न कल जम पक्षि जो है वो विधि है प्रतिषेध विधि है अब उसको आप अर्थवाद के द्वारा कैसे कर सकते कहीं कहीं स्तुति कर दिया इससे थोड़ी वो विधि में कुछ बाधा होगी नहीं होगा इसीलिए ये जितने भी ज्ञानी के विषय में आप कह रहे हैं वाक्य ये कोई भी वाक्य विधि स्थानीय नहीं है ये तो अर्थवाद स्थानीय है ये स्तुति के लिए है आप भी मानते हैं ये ज्ञानी की स्तुति है इसीलिए विद्या दुर्दक्ष प्रमादुम न शक्य देगा अर्थवाद के द्वारा अर्थवाद अन्यधानुपत्ति के द्वारा अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा कभी भी विद्या से दुरिदक्षय होता है ये नहीं कहा जा सकता इसलिए ये गंभीर मामला कि आप जहां कह रहे हैं कि ये ज्ञान होते ही सब कर्म नष्ट हो जाएगा ये क्या बात है ऐसे कैसे हो नहीं होना चाहिए अब वो ऐसा हो गया तब तो उसका अर्थ है कि जो भी प्रतिषेध किया उसका कोई मतलब ही नहीं वो कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त कर दिया वो हमारा कर्म कर, नष्ट हो गया वो मुक्त तो हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए अब वो भी किसके आधार पर अब स्तुति वाक्य के आधार पर कह रहे अब स्तुति में क्या है प्रयोजन के लिए बहुत कुछ कहते हैं वो सारा सत्य नहीं होता ऐसे कब ऐसे होंगे ऐसा नहीं होता और आगे पूर्व पक्ष फिर कहेंगे बोलेंगे आप जिस ज्ञानी की बात कर रहे हैं उनका दुर्दक्षय हो गया तो हमें तो कोई ज्ञानी ऐसा दिखता नहीं जिनका दुर्द क्षय हो गया अब वो सारे ज्ञानी है वो दुखी होते रहते हैं वो बहुत कुछ पीड़ाएं होती है बड़े बड़े महात्माओं को हुआ व्यास आदि को भी हुआ सभी को हुआ ऐसा दिखता है किनको पीड़ा नहीं हुई इसलिए दुर्द क्षय ऐसा ज्ञान से होने से नहीं होता ऐसा भी होता है और किस किसके ऊपर आरोप भगवान श्रीकृष्ण के ऊपर भी कितने सारे आरोप लगे चोरी का आरोप लगा फिर यह आरोप लगा क्या क्या है बहुत कुछ आरोप लगे तो वो सब तो पाप का कर्म ही मानना पड़ेगा नहीं, नहीं तो ऐसा लगता नहीं तो इसीलिए बड़ा कुछ है और उनके सारे वंश परंपरा नष्ट हो गए ऐसे भी हो गए तो पाप का फल नहीं होता है ऐसा नहीं होगा नानी को ज्ञानी रहने दीजिए भले ही नानी है वो तो ज्ञान की बात करते रहेंगे वो ठीक है लेकिन पाप कर्म किया है तो फल मिलना चाहिए अथवाद से उसको निवारण नहीं किया जा सकता मतलब आपने शुद्धि कह दिया शुद्धि के द्वारा पाप कर्म को क्षेत्र कर दिया ऐसा नहीं होगा कोई विधि वाक्य भी नहीं मिलता उसके लिए क्योंकि न्याय के लिए कोई विधि वाक्य है ही नहीं समस्या वही है तो ऐसे में कोई इससे होगा नहीं ऐसा करके पूर्व है इसलिए गंभीर आरोप लगेगा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि शास्त्र पर व्यर्थ हो जाएगा कोई पाप से डरेगा ही नहीं तब आप सोचेंगे अब वो बस वेदांत पढ़ लिया ज्ञान हो गया फिर हमारा कोई पाप से मतलब नहीं ऐसा सोचेगा ना सभी तो मुश्किल हो जाएगा सभी चोर हथियारे सब जो है फिर वैदां बन जाएंगे फिर उनको कोई दंड देना नहीं पड़ेगा और जबाप तो से मुक्त हो गया डिक्लेयर कर देगी तो हो जाएगा वैसा नहीं होता इसलिए ये जो राजनीति की बातें हैं मतलब ये व्यावहारिक बातें हैं तो ये व्यावहारिक बातों को तो व्यवहारिक बात रहनी रहनी चाहिए अब वो पाप किया है तो न्यायिक हो कोई बात नहीं लेकिन पाप किया है तो उसको फल देना चाहिए अब कोई भी बड़ा आदमी वो प्रधानमंत्री भी हो गलत किया तो उसको दंड देता है कानून बोलता है दंड देना चाहिए अब वो बड़ा हो गया इसका मतलब दंड नहीं मिलेगा ऐसा तो है नहीं कहीं भी नहीं लिखा और दंड ऐसा बोला है यदि राजा कोई गलत करता है उसको ज्यादा दंड देना चाहिए ऐसा कहा तो ऐसा ही ज्ञानी हो गया ठीक है वो एक बार एक तरफ तो ज्ञान उपदेश करता रहेगा और दूसरे तरफ उसका पाप भी रहेगा दंड भी होगा जो होना है होगा मतलब पाप का फल होना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा जो मतलब बहुत अच्छा दिखता है व्यवहारिक दृष्टि से सही दिखता है तो किसी को भी छुटकारा नहीं है पाप से पाप किया तो फल फलभोग नहीं क्वेश्चन ऐसा रखे तो बहुत अच्छा है ना कोई डर के पाप करेगा नहीं ऐसा ये नहीं। है पूर्व पक्ष इसे यदि प्राप्त हम क्या करेंगे इसका उत्तर भी कहते हैं कि तत्र अपह आत्मत्वादि लक्षण ब्रह्मात्म ज्ञानम आत्मनि अशेष दुर्दत्त निवर्तकम किंतु यहां जो हमारा जो आत्मज्ञान है ना ये आत्मज्ञान तो जैसा आप बता रहे वैसा, वैसा वैसा प्राप्त होने वाला है पहले तो ये आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ निछावर करना पड़ता है पूरे जीवन में जो कुछ आपने संपादन किया जो कुछ किया यहां तक शरीर मन तक सभी को बाकी बाहर धनादि तो बहुत दूर हो सबको छोड़ के फिर बहुत कठिन साधन करके तपस्या करके कई ज, कभी कभी जन्म जन्मांतर तक अनेक जन्म सम अनेक जन्मों तक करते करते वो ज्ञानी हो गया ऐसा आसानी से एकदम कुछ शॉर्टकट करके और रिश्वत लेकर के आया तो है ही नहीं इसे तो प्रयत्न करके आया तो ये जरा सारे पाप तपस्या की है और बहुत कठिन तपस्या की है अनेक जन्मों तपस्या हुई है अब जो है इतना सब कुछ उन्होंने किया और सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया तब जो है उसका फल तो होना चाहिए अब इतना सब कुछ करने के बाद भी आप वो फल नहीं देंगे फिर भी आप बोलेंगे दंड देना ये ठीक नहीं है ना तो वो उत्तम है वो उत्तम कार्य को किया और बाकी सब कुछ छोड़ के किया इसीलिए जितना पाप का फल का अनुभव करना है वो सारे कुछ उन्होंने छोड़ा कोई चांस ही नहीं रखा पाप का फल भोगने के लिए कोई वस्तु वहां रखी नहीं है तो क्या करेंगे किससे आप पाप को बांधेंगे क्यों पाप को बांधने के लिए कम से कम तो शरीर चाहिए अब वो बोलता है शरीर भी मेरा नहीं है शरीर है? मैं शरीर से परे हूं अब शरीर को कोई भी आरोप कुछ लगाता है वो बोलता है ठीक है बहुत अच्छा है आपने बहुत अच्छा किया हमारे शरीर को बहुत इतना निंदा किया और निंदा करूं बहुत अच्छा है क्यों हम तो स्वयं करते रहते तो स्वयं को शरीर आदि को तो जिंदा करते हैं ना शरीर आदि स्वरूप नहीं है ऐसा मान के तो मैं जब अपने शरीर को अपने से अलग कर दिया तो उसमें कोई पाप आए पुण्य आए उसका कुछ हो गया तो हमें क्या लेना देना वो हो गया हो गया तो उसको भोगना है वो करेगा जो करेगा हमें उससे लेना देना नहीं ऐसे भाव में पहुंचा हुआ अब आपको आप कैसे उसको पाप का फल देंगे कातुत् तो नहीं रहता यह समस्या है अब वो किसी को पाप का फल दे गया कुछ भी फल दे वो कम से कम इतना तो मानना चाहिए कि मैंने ये पाप किया था ये मेरा ये पाप का फल है अब मेरे पास आ गया अब मैं भोग रहा हूं ऐसा कम से कम भाव हो तो उसको दंड देने का कोई मतलब होता है अभिमान अब वो बेहोश है मतलब इस दृष्टि से वो बेहोश है अपने को पूरा असंग कर दिया ऐसे में आप दंड देंगे तो भी वो हंसे ग्यारे वो दंड देना दे तो क्या करेंगे अब वो मरा हुआ शरीर को दंड दिया तो क्या होता है इसीलिए मरा हुआ शरीर को दंड नहीं देते हमारे कानून भी कहता है मरने के बाद तो फिर दंड नहीं होता अब वो मरने के पहले तक दंड अभी वो बेहोश हो गया तो भी नहीं दंड होता अब जो हॉस्पिटल में बेहोश हो गया समझो अब वो दंडनीय है अपराध किया बहुत बड़ा हथियारा है अपराध किया लेकिन वो बेहोश हो गया हो या कुछ हो गया हो तो फिर उसको दंड नहीं दिया जाता दंड से मुक्त करते दंड तभी देते जब आप होश आवास तभी दंड का काम है मेरे दंड का क्या मतलब ये भी तो ऐसा ही है ये तो अभी उनको तो है ही नहीं ये जो जहां आप दंड दे रहे हो वो सब वो मानता ही नहीं है अब वो बोलेंगे किसको दंड दे रहे हो मेरे को मेरे को तो, तो दंड नहीं दे सकते अच्छा वो बोलेगा तो आप कैसे करें अच्छे द्यो ये अदा घो शोषे वजह सर्वागत स्थान हो रहा चलो अब आप छेद करके दंड दोगे पीट करके दंड दोगे कैसे दंड दोगे वो न हम न हन्य हमारा तो होता नहीं है फिर आप किसको दंड दोगे ऐसा बोलेगा तो फिर क्या दंड होगा इसलिए ये मुश्किल होता है उनको दंड देना चाहे तो भी नहीं दे सकता तो इसलिए नहीं होता क्यों अपहरपा लक्षण है आत्मा आप वो आत्मा का लक्षण में ऐसे कहा वो पापादि मुक्त हो गया अब वहां तक वो पहुंच गया ब्रह्मात्म और क्या है कि ज्ञानम उत्पति दे क्षयात पाप से कर्मण ऐसा कहा वो पाप जो जो पाप निकलना चाहिए वो सारे पाप निकलने के बाद ही इसको ज्ञान होता है ये एक अलग वस्तु है वास्तविक स्थिति ऐसा है सारे पाप रहेंगे और ज्ञान हो जाएगा ऐसा होता नहीं क्योंकि ज्ञान के शुद्धिकरण संबंध में जितना कुछ आना है वो सब कुछ आकर के चले जाएगा क्योंकि वो सब बाधाएं विघ्न खड़ा कर देगा और वो चले जाने के बाद में फिर जो है ज्ञान हो ये ये भी शास्त्र कहता है इसीलिए वहां पहुंचते ही वो ब्रह्मात्म ज्ञान में पहुंचने से आत्मनि अशेष दुर्द निवर्तक हो संपूर्ण दुर्दों का निवर्तन वो ब्रह्मात्म ज्ञान करता है तस्मिन दुरीद कर्तृत्वादि बाधकत्व कारण ये कैसे करता है ये उसका सूत्र बता रहे वो ऐसा नहीं कि जैसा एक एक पाप को निकाल दिया फिर साफ कर दिया एक एक वो जला दिया ऐसा नहीं करता उसमें ये सारे पापों को अपने साथ जोड़ने का एक लिंग था एक संबंध तो चिपकता था उसी के कारण पुण्य भी पाप भी और वो संबंध जो चिपकता है ना जहां उसको वो निकाल देता है अब वो चिपकेगा नहीं इसीलिए कहा यथा पुष्कर पला से आबहो न श्लिष्य एवं विधि पाप कर्मा न देगा वो जो है ना ये कमल के पत्ते में पानी रुकता नहीं वो गोल गोल होकर के तैर के चला जाता है। क्यों अब उसमें ऐसा कुछ रखा है वो चिपकेगा नहीं पानी से। है ना चिपकता नहीं कुछ कुछ पत्ते भगवान ने ऐसे बनाया वो कैसे बनाया उन्होंने क्या मटीरियल यूज किया वो विशेष जो है उसका ऐसा रखा वाटर रखा ये वाटर प्रूफ का आइडिया है उधर से ही मिला तो भगवान वाटर प्रूफ नहीं बनाते होते तो आप नहीं कर सकते और उन्होंने ऐसे पौधा बनाया वो पानी में ही डुबा के रखा पानी में ही उसके पूरे जिंदगी है लेकिन पानी उसमें चिपकता नहीं क्या बात है देखिए कितना वो कैसे सब टेक्नोलॉजी उनके पास रहे हो वो बिना टेक्नोलॉजी हो सकता है क्या आजकल वाटर बनाने के लिए लोग इतने सारे पैसा खर्च करके क्या क्या रिसर्च करते हैं और उन्होंने ऐसे ही बना दिया पत्ते को भी बना दिया मैने वो सामान्य प्रोसेस से बनाया कोई विशेष उसमें आपको कोई पेंट नहीं लगाना पड़ता है वाटरप्रूफ पेंट नहीं लगाना पड़ता आपने आप बना तो उसी के अंदर से वो तैयार कर दिया इसलिए भगवान कितने ज्ञानी हो कितने बुद्धिमान होंगे सारे जितने आप रिसर्च करके निकाल रहे हो वो सारे पहले भी उन्होंने करके रखा है वो उनके पास आप जाके बोलेंगे अरे हमने देखो ये रिसर्च कर निकाल वो तो हंसेंगे देखो तो तुम करने के पहले कितने पहले हमने ये सब करके रखा और वो भी ऐसा नहीं एक जेनु में होता है एक पत्ते में होता है ऐसा नहीं वो परंपरा से सभी पत्ते में होता रहता है उसके बच्चे का भी होगा उसके बच्चे का भी होगा जितने आएगा सबका होगा और वो भी हर पत्ते में हमेशा ऐसा नहीं रहता है। वो पत्ते का टाइम है टाइम होने के बाद वो सड़ने का टाइम आएगा फिर पानी चिपकेगा उसमें ऐसा है नहीं तो फिर वो सड़ेगा ही नहीं वो सड़ना भी तो चाहिए ना जब नया पत्ता आएगा उस समय तक तो पानी नहीं चिपकेगा वो ऐसा रहेगा और उसके बाद में जब वो पुराना हो जाएगा तो पानी में डूब करके सड़ करके बनेगा और उसी का खाद बन जाएगा सब कुछ व्यवस्था पूरा रिसाइकलिंग सिस्टम सब तो ये कम बुद्धिमान नहीं बना सकता है यह तो पक्का है कि कमल के पत्ते तो स्वयं नहीं बना सकता कमल के पत्ते कमल के पास इतनी बुद्धि तो है ही नहीं कि आप वो अपने इस हिसाब से इतने बड़े रिसर्च का जो है मेटीरियल यूज करके वो बनाए वो कमल के पत्ते बने ऐसी बुद्धि कहां तो जरूर कोई बुद्धिमान ने बनाया जैसा आप वाटर बना रहे हो तो अभी आप वाटर प्रूफ बना रहे तो आप बड़े बुद्धिमान हैं तो भगवान ने बना कर रखा है तो वो भगवान बुद्धिमान नहीं है क्या वो तो तो तो हाँ वो क्या है वो बाहर से कहां से लाए तो मान इतना तो मानना पड़ेगा वो ज्ञानी तो है आपसे तो अच्छा ज्ञानी है जो तो वो कहां बनाया कौन से यंत्र से बनाया ये भी पता नहीं चल कौन सा कौन सा केमिकल यूज किया यह भी पता नहीं चल ऐसे करके बना देता तो इसलिए उनके पास सब मटीरियल रहता है ऐसा ही यहां होता है ये जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं ना वो दुरीत कर्तृत्व तो आदि का संबंध चिपकता नहीं नस्लिष्यते का स्लिष्यना श्लेष्ठ करना मतलब संबंध कर देना चिपक जाना वो चिपकता ही नहीं वो पहले चिपकता था गोंद रखा था क्या है वो अहम ममा ये भाव रखा था ये मेरा मेरा मेरा करके रखा था तब वो चिपकता था अब वो मेरा मेरा करना छोड़ दिया अहम मम भाव छोड़ दिया तो फिर आप कुछ भी करते रहो उनको चिपकता नहीं यह है इसलिए वो करता है तब जाकर के कर्मयोग होता है तब कर्तृत्व आदि से रहित होता तब वो कुछ भी करता है वो उसका नहीं होता न कर्तृत्व न कर्माणी लोग सृजदि प्रभु ये कर्तृत्व और कर्म जो है ना ये भगवान ने नहीं बनाया ये आप बनाया है आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते भगवान ने बनाया होता तो अलग बात थी भगवान ने किसी को कर्तृत्व बनाया नहीं और भगवान किसी को नहीं कहता है तुम पाप करो ये पुण्य करो कुछ नहीं करता अज्ञाने ना आवृतम ज्ञान देना मुख्यंति जनता का बेचारे अज्ञानी है अज्ञान के कारण तो वो कर्तृत्व तो बना देता है और उसके कारण मोह कर देता है सब कुछ कर देता है ऐसा नहीं कि भगवान ने बड़े अहंगियों को बना दिया भगवान कोई किसी को अहंकार नहीं बनाता कर्तृत्व नहीं बनाता है इसीलिए कर्तृत्व आपने बनाया है इसलिए कर्तृत्व को आप छोड़ सकते हैं भगवान ने बनाया तो नहीं छोड़ने वाला नहीं छुट, छुट, छुटता अभी आपने बनाया तो छोड़ सकते ऐसे ही छोड़ देता ज्ञान होते ही उनको वो कर्तृत्व आदि समाप्त हो गया अब क्या न्या को पूछेंगे तुमने पहले ऐसा पाप किया था क्या पता नहीं है, हम, अमर तो हम क्या करने वाले न पाप हम अब हम मैंने कभी कोई पाप भी नहीं किया मैंने कोई पुण्य भी नहीं किया कौन करने वाला पाप करने वाला कौन है आप किसका पूछ रहे ऐसा होता है याददाश्त रहता तभी तो बोलता याददाश्त नहीं रहता तो आप जाके उसको पूछेगा वो पत्थर को जाके पूछेगा तुमने पाप किया है वो याददाश्त होश आवास में है तभी तो जाके पूछ रहे हो तो नहीं उसका याद रहेगा तो वो तभी तो पूछ रहे हैं ना नहीं तो आप क्या जाके पूछेंगे आप पत्थर को जाके पूछते हैं क्या ये ये तुमने कर्म किया है तुम कहां से आए हो तुम्हारा एड्रेस पता पूछते हो क्या फिर किसको पूछते हो जो होश आवास में है ठीक ठाक है उसको पूछते हैं वो तो ठीक ठाक है तभी तो जाके पूछ रहा है तो तभी जाके पूछ रहा है तो उत्तर दे रहा है कि ये ये तो हमने कोई कर्तृत्व ही नहीं हमारे अंदर अम हमने कभी कुछ किया ही नहीं है नहीं कुछ नहीं किया आ? आ? वो याददाश्त नहीं है नहीं बोलता आज तक कोई ज्ञानी ने ऐसा नहीं कहा मेरा याददाश्त तले गया ऐसा कोई कहता है तो वो वो ज्ञानी नहीं है बोलता है मेरे को अभी कुछ याद नहीं ऐसा बोलेगा ना वो नाटंकी है नाटंकी है मतलब वो असली ज्ञानी नहीं है असली कोई भी ज्ञानी नहीं कहेगा मेरा कोई स्मरण नहीं है ऐसा नहीं कहा स्मरण एक अलग चीज है स्मरण पक्का रहता उनको लेकिन कर्तृत्व नहीं रहता कर्तृत्व नहीं रहता वो अभी आगे कहेंगे देखो दूसरे ने कोई कर्म किया आप कुछ समय के लिए आप अपना मान करके रखे थे और बाद में पता चला कि हमने कुछ किया ही नहीं तो फिर आप क्यों उसके साथ संबंध करें? बहुत ही सरल बात है है ना इसीलिए यह मत समझो वो या, याददाश्त चले जाएगा याददाश्त चले जाएगा तो कोई ज्ञानी बनेगा ही नहीं समस्या हो जाएगी पूरा याददाश्त रहता और उनको इतना याद रहता जितना आपको नहीं रहता उतने याद रहते उनको सब पक्का पक्का जैसे के वैसे साल सन, सत्तर सब याद रहता है और पूरे पूरे बोलेगा कि ऐसे, ऐसे ऐसे सब हुआ था लेकिन मैंने नहीं किया हुआ हुआ कौन करने वाला मैं तो करने वाला नहीं भगवान ने भी स्वयं कहा है ना मैं तो कुछ करता नहीं अब मेरा को करता लोग मान लेते हैं अज्ञान के कारण और मैं करता हूँ भोगता हूँ सब मान करके वो व्यवहार करता तो वो मोहित हो जाता है संसार में आ जाता नहीं तुम्हें तुम्हें तो मैं कुछ बुद्धि वो बुद्धि लिपित नहीं होता ऐसे ना हो करता भाव वो न लिपिते है तो आप ईमान लोग न हनती न तो वो सब कुछ करता हुआ भी वो तो कर्तृत्व में नहीं रहता इतना सरल है इसलिए दोनों का संबंध आपको देखना पड़ेगा कि ज्ञानी का क्या हो रहा है ये हो रहा है अब आपको सरल समझ में आ जाए जैसा आपने पूछा ना आप बुद्धि उतने में सोचते है याददाश्त चले जाएगा तो बहुत अच्छा है ऐसा नहीं याददाश्त चले जाने की यहाँ प्रक्रिया नहीं है और यहां यादाश्त बढ़ाने की प्रक्रिया भी नहीं जो सबसे यादाश्त या, याददाश्त रखने वाले होंगे वही सबसे बड़ा ज्ञानी बनेगा ऐसा नहीं होता वो कोई काम में होता है कोई दूसरे दूसरे काम में आपको अच्छी तरह याददाश्त है तो अच्छे ज्ञानी बनेंगे यहां तो बिल्कुल याददाश्त जिसको नहीं है वो भी ज्ञान बन सकता है मतलब कमजोर याददाश्त वाले और जिसको बहुत यादाश्त है हाईली इंटेलेक्चुअल आई क्यू बहुत बढ़िया है वो भी बन सकता है वो देखकर के नहीं होता है यहां यहाँ तो खाली आपको छोटा छोटा काम करना है क्या है एक तो कर्तृत्व तो अभिमान छोड़ना है अध्यास को छोड़ना है आत्मा अनात्मा विवेक करना है और उसके बाद आत्मा को परिब्रह्म रूप से जानना है बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसके लिए कितने सारे याद चाहिए <laughs> क्या मस्क्रे? अब बात तो यही है ना वो थोड़ा हम थोड़ी बोल रहे पूरे ब्रह्मसूत्र का भाष्य पूरा याद करो यह तो बोल नहीं रहा तो ऐसा लिखा भी नहीं पूरा भाष्य याद करने के बाद में आप वेदांत ज्ञानी हो गया ऐसा बोले हम तो इतना अनुरोध कर रहे हैं छोटा छोटा सूत्र को याद करो बाकी छोड़ो कोई बात नहीं तो सूत्र कम से कम याद करो तो आशय याद रहेगा तो उसी को लेके नहीं बोलते इसीलिए उसी को भी कम करके महावाक्य बना दिया वो महावाक्य में एक एक महावाक्य में कभी दो पद कभी तीन पद ऐसा ही है इतना याद नहीं रख सकते क्या अब इतना याद नहीं रख सकते तो फिर आप तो जिंदगी कैसे चलाए तो हम तो कम से कम उसकी बात कर रहे हैं इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं सारे वो याद करेंगे ऐसा ये जो है डिस्कनेक्ट करना कैसा है ये विवेक करना कैसा है दुर्धक अर्तृत्व आदि को बाध कैसा करना है इतना ही सीखना होता है वो सामान्य बुद्धिमान कर सकता है मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदि बुद्धिमान चाहिए ऐसा करके कहीं कही ना कहा सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए कहा पश्चे तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी भी ये होना चाहिए सूक्ष्मदर्शी तो कैसा होगा अंतकरण शुद्ध होने से होता है सूक्ष्मदर्शी तो होता अब वो अंतकरण शुद्ध है सात्विक वृत्ति ये तो होगा और सारे याद करके फिर निश्चय करेंगे उसको सूक्ष्म बुद्धि होने को जरूरी नहीं वो मोटी बुद्धि वाले होते हैं ऐसे भी हो सकता तो यादाश्त और सूक्ष्म बुद्धि में अंधकर शुद्धि में कोई सीधा संबंध नहीं है वो कुछ और और कारण से होता है यादाश्त के जो आईक्यू बढ़ाना इत्यादि जो है ना वो कुछ तो आपकी परंपरा से आता है जो कुछ क्षमताएं कुछ परंपरा से आती है सामर्थ्य और कुछ जो है अभ्यास के द्वारा आता है ऐसा आता है कुछ कर्म पूर्व कर्मकृत आता। वो, वो सब है लेकिन उनका सीधा कोई संबंध ज्ञान से है ही नहीं ज्ञान तो आपके डीएनए देकर के निश्चय नहीं होता है ना ऐसे कहीं नहीं कहा कि ज्ञान ज्ञानी होने के पहले डीएनए टेस्ट करेंगे इसमें ये होगा कि नहीं होगा तो ऐसा नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं है फिर तो क्या है वो आप इन बातों को समझो और कर्तृत्व तो आदि त्याग करने का भ्यास करो और करते करते एक दिन कर्तृत्व तो आदि अभिमान से मुक्त हो जाए ब्रह्मात्म भाव हो जाए तो फिर हो गया सारे आपके दुर्द क्षय हो जाएगा और आप भी नहीं रहेगा फिर आपका कोई दंडनीय कुछ भी नहीं रहेगा ऐसा होगा यही करना चाहते तो हो जाता है कि गुरु में वो एक सामान्य जो है की खड़ा हो जाएंगे हम्म तो बाद में जब तत्वता हो गया आवश्यक नहीं कि बैठ के जल्द चेहरा तो तत्वता हो तो, तो, तो बाद में जब उसको ये ज्ञान हुआ कि बैठ करके जल पीना चाहिए तो अब वो बैठ करके जल नहीं पी सकता क्योंकि अब वो स्वभाव तो गलत नहीं करता है नहीं। ये जो कहता है वो नहीं तो ये क्या है की अब वो स्वभाव नहीं बना सकता यहाँ से नहीं लगता है की वो बिल्कुल असमर्थ है अच्छा अभी देखिए आपने बिल्कुल बहुत ही सही ढंग से सोच करके प्रश्न किया क्यों ऐसा यदि कोई बाद में सही पता चले तो क्या करेंगे वो हो? है, पहले गलत हम कर रहे थे बाद में सही पता चला तो सही पता चला तो ये सामान्य ज्ञान ये बताता है कि तो सही हो गया करके उसको सही कर देना चाहिए अब क्या है इसमें ज्ञानी के विषय में तो अलग होता है आपको ये मालूम होगा मानी ये मैं कर रहा था गलत है अभी ये सही है एक मुझे करना चाहिए ऐसा लेगा आ, उसका क्या कारण है आप उसको सही मान रहे हैं उसका सही आचरण करने से कुछ प्रयोजन होगा ये जान रहे हैं तो सही का मतलब क्या है कि बाइट के पीने में खड़े होकर पीने में ये प्रयोजन में अंदर है उसमें कुछ दोष हो रहा है इसमें कुछ प्रयोजन हो रहा है प्रयोजन है तभी तो हम उसको सही मानना यानी कि दृष्टि से बोल रहा हूं बाकी नहीं तो अब वो प्रयोजन को यह स्वीकार करना है मुझे यदि उसको बदलना है तो मुझे वो प्रयोजन को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये प्रयोजन होता है मैं आपके ऊपर विश्वास करूं कि ये मैं प्रयोजन होता है और वो प्रयोजन किसको होगा मेरे को होगा ऐसा करके मैं सोचूंगा तभी तो मैं बदलूंगा भी कारण हो कि जैसे भी कारण नहीं नहीं वो वो बात तो सही है लेकिन वहां क्या है कि ये जो स्वीकार करने की बात है जहां तक ज्ञानी की बात है उनको स्वप्रयोजन कुछ भी नहीं स्वप्रयोजन नहीं है अब परप्रयोजन की बात है कि मैं ऐसा करने से दूसरे को कुछ प्रयोजन होगा वो एक अलग स्थिति है यदि वो परप्रयोजन का चिंतन करते हैं और उन्होंने कोई गलत किया है उस गलत को सुधार करके दिखाना चाहते हैं एक विशेष स्थिति में होता है उसके लिए जैसा अभी तैतरीय उपनिषद में ये कहा यानी असमागम सुचरिता तो या उपास इत्यादि जो कहा है उससे ये मालूम होता है कि वो ज्ञानी जहां तक हो सके उनके जहां तक उनके ज्ञान की बात है वहां तक वो पूरा सही ढंग से ही मान लाता है क्योंकि गलत को सही मान के काम तो चलता नहीं है उनका मैंने पहले से अभ्यास नहीं रहेगा ना वो सही मान करके चलने का रहेगा ऐसे जो सामान्य बातें हैं सामान्य बात तो पहले ही हो चुका होता है, इसी को हम संस्कार कर रहे हैं अब ये संस्कार हुआ ही नहीं है कोई भी संस्कार सामान्य संस्कार ही नहीं हुआ तो वो आगे जाके जानी होगा इसलिए मैंने कहा अनेक जन्मों में संस्कारित हो गया तो जो जो सही होना है वो सही हो चुका अब जो है कुछ विशेष परिस्थिति अब विशेष परिस्थिति का विशेष रूप से देखना पड़ेगा वो क्या स्वीकार करते नहीं स्वीकार करते अच्छा दो कारण हो सकता है एक तो वो स्वीकार करे तो दूसरे की भलाई मान करके स्वीकार करे अब भलाई की इच्छा कितने उनके पास है उसके आधार पर रहेगा। तो अब श्रेष्ठ जन का आचरण यज्ञ आचरण श्रेष्ठा इत्यादि गीता में क्या कहा कि उनका आचरण वैसे का वैसे रहा है उसको वो करता रहता वो जानबूझ करके या मान करके कुछ अलग नहीं करता यह कहने का तात्पर्य है उनको वहां श्रेष्ठ का आचरण करना चाहिए ऐसा विधान नहीं कर मतलब न्याय हो गया आपको श्रेष्ठ आचरण नहीं करना चाहिए ऐसा उनको आदेश नहीं दिया जा सकता ये आगे अभी बताएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता अब वो करेगा तो ऐसे ही करेगा कभी न्याय गलत नहीं करेगा क्योंकि इसी के लिए भाष्यकार आगे कहेंगे कि देखो ये एक आदमी था वो अंधेरा में गड्ढे में गिर रहा था वो अंधेरा है अंधेरा के कारण उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था उसको कांडे भी लग रहे थे वो पैर भी फिसल रहा था वो गड्ढे में बार बार गिर रहा था अब बाद में जो है सूर्योदय हो गया सूर्योदय हो गया तो वो सीधा सीधा चल रहा अब वो लोग पूछता है अरे अभी तक वो गड्ढे में गिर रहा था अभी तक फिसल रहा था अभी क्यों नहीं गिर रहा ऐसा पूछा जाएगा क्या जा? ऐसा ही जाने का होता है ऐसा भाष्य करने का ये बात कहते हैं तो अब क्या है उनको ज्ञान हो गया ज्ञान होने के बाद में वो क्यों नहीं कर रहा है यह क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि जो जो करना था वो नहीं होने का है वह अंधेरा भी यह सब हो रहा था अब अंधेरा है नहीं अज्ञान चले गया तो अज्ञान के कारण जो कुछ हो रहा था वो नहीं भी होगा वो तो नहीं भी हो सकता क्यों वो उनको ज्ञान हो गया इसलिए प्रकाश होने पर वो अच्छी तरह चलेगा इसका अर्थ है कि उसके जीवन में जो साधन का अभ्यास हुआ वो प्रकाश होते होते आया अच्छे कर्मों का अभ्यास करते हुए आया इसलिए उसके द्वारा कोई गलत काम हो नहीं सकता जैसा अब दिन हो गया तो वो उसको गिरने का कोई चांस ही नहीं क्यों गिरेगा वो तो जब रात में गिरता है तो दिन में नहीं गिरता तो तो तो आयुर्वेद तो हो, तो हो।, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता नहीं सिद्धांत तो तो तो तो कोई अभी देखो आयुर्वेद क्या आयुर्वेद का क्या होगा फिर इसका क्या होगा इससे मतलब नहीं ये सब जो है आयुर्वेद के नहीं है ये ये सामान्य हमारे आचरण में जो नित्य कर्म का आचरण होता है वो आचरण में बांधे हुए ये सब आचार है नहीं बात सही है फिर नहीं नहीं वो वो अपेक्षा अपेक्षाकृत बढ़ना एक अलग बात है वो क्या है कि एक जगह अन्य नहीं मिला वो दूसरा भक्षण करेगा वो स्थान है वो अवस्था है उसी को लेके करेगा उसका मतलब उनको उसी में इच्छा है करने की और नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे ऐसा भी नहीं है बदल भी सकता है वो तो दोनों में उनकी इच्छा नहीं रहती है लेकिन उनको वो बाधित नहीं मान सकते कि नहीं ये सही है इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता आप किसी का भी कोई प्रमाण दे दो उसके उनके काम नहीं कर यदि उनका उसमें अभ्यास है तो हो सकता है वो स्वीकार करें नहीं तो नहीं करें कारण क्या है कि स्वीकार करना और छोड़ना दोनों कर्तृत्व तो के द्वारा होता है जैसे छोटे बच्चे को आप क्यों नहीं सिखा पा रहे एक छोटा बच्चा होता है क्यों क्योंकि उसके पास ये कर्तृत्व तो बोध नहीं है कि मुझे ये करना ही चाहिए नहीं करने से ये दोष होता है ये पाप होता है ऐसा बोध नहीं है बोध नहीं होने के कारण छोटे बच्चे को सिखाना बहुत मुश्किल होता है वो जैसा उसको आएगा वैसे करेगा वो दूसरा करते करते देख देख करके करेगा कुछ सिखा करके नहीं होता ऐसा होता है इनका भी जो स्वाभाविक रहेगा वैसे करेगा वो और जब बाद में बदलना है ऐसा नहीं बदल सकता जब बाल्यावस्था की बात कही है ना पहले ये स्वाभाविक होता है वहां कहा था कि उसको अभिमान नहीं होता है अभिमान ये होता है कि आपने अच्छा बता दिया अरे स्वीकार करना चाहिए मैं जानी हूं नहीं स्वीकार करने से लोग क्या सोचेंगे ऐसा नहीं होता है ये तो लोग सोचेंगे तो फिर आप लोग के अनुसार अच्छा आचरण करने का मतलब लोग सोचेंगे तो नहीं बोलते न न ऐसा वो नहीं होता है जो अनुसरण करते हैं नहीं करते हैं वो लोग चिंताएं तो है ना वो फिर क्या है, लोग है। वो लोग चिंताएं हैं इसीलिए वो वहां लोग चिंता उनके नहीं होती है लोग अनुवर्तन दक्ता दक्वा शास्त्र ये मा... विवेक छोटामणी में भी, भी कहा लोगानवर्तन नहीं होता है उनका क्यों लोगानवर्तन के लिए अभिमान चाहिए नहीं तो नहीं होता इसलिए मैंने छोटे बच्चे का उदाहरण दिया किया भी छोटे बच्चे के बुद्धि और इनके बुद्धि में अंदर है लेकिन कुछ स्वभाव में उनका जैसा रहता है क्यों वो निराभिमानी होता है छोटे बच्चे ऐसे यह निराभिमानी होता है निराभिमानी जो हो गया ना उनको कुछ भी सिखा नहीं सकते आप अब उनको डांडो तो भी वो कुछ मानता नहीं अब उनको स्तुति करो तो भी कुछ मानता नहीं वो आप कुछ देंगे तो भी आपसे कोई ज्यादा प्रेम नहीं करेगा आप नहीं देंगे तो भी कुछ कम प्रेम करेगा ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या करोगे आप पता हो ना कैसे सिखाएंगे उनको वो सिखाएगी स्वीकार ही नहीं करेगी नश्लिष्य होता है इसीलिए वो एक अलग स्थिति होती है तो होता है क्या है अब वो पहले जो करते करते आया अच्छा अच्छा करते आया है वो वो करते रहेगा जानबूझ करके वहां बदलेगा नहीं ये तो पक्का शब्द का बोला है उसी को यज्ञ आजरदी श्रेष्ठा इत्यादि और गीता भाषा में तृतीय अध्याय में दो जगह अलग अलग आया जैसा जनगादि का दृष्टांत देते समय विभाषकार ने यह लिखा है कि जनगादि यदि हम मानते हैं वो ज्ञानी है तो उनका आचरण वैसे का वैसे लोगोपकार अर्थ चलता रहेगा लोकोपकार अर्थ मान लोकोपकार को उद्देश्य बना करके नहीं कर रहे हो वो उनका कोई साध्य नहीं है लोगोपकार जैसा आजकल कहा जाता है सोशल सर्विस वो सर्विस करने के मन, मन से नहीं कर रहा है उनका जीवन देकर के दूसरे को उपकार होता था जैसा दीपक जला के रखा तो प्रकाश अपने आप उपकार है ऐसा होता है और यदि वो वहां कहते हैं कि यदि जनगादी साधक है समझ लो हम एक पक्ष में मानेंगे जनगादी सिद्ध नहीं है ऐसा मानेंगे तो उन जनगादियों का जो साधन है जो भी वो कर्मयोग का आचरण करेगा वो तो उनका साधन बनेगा दोनों पक्ष में भाष्यकार ने दो जगह भाषा में ऐसा लिखा छांदों के भगवत भगवंगी तृतीय अध्याय भाषा तृतीय में चतुर्थ में भी आप तो यह अर्थ है उसका इसीलिए ये श्रेष्ठता और श्रेष्ठता की प्राप्ति आदि उनका कोई उद्देश्य नहीं होता वो दूसरे लोग उसको अनुसरण करके करते हैं ऐसा होता है इसीलिए कोई ज्ञानी को आप कहीं एक स्थान में पकड़ के रखें या कुछ भक्त पकड़ के रखें ऐसा कुछ भी नहीं होगा सकता अब रहे तो उनके मन की बात है रह सकता और नहीं भी रह सकता वो होता है ये एक अलग स्थिति होती है इसलिए उसको द्वंद्वादीत का इसलिए उसको नानी को त्रिगुणादित का यह सब विशेषण इसलिए लगाया क्यों उनको वो भाव में नहीं रहता ऐसा स्वीकार करना है तो उसमें होता ऐसा है कि कभी भी विरुद्ध नहीं होता ये भी शास्त्र में कहा विरुद्ध आचरण नहीं होता ज्ञानी का क्यों नहीं होता क्योंकि विरुद्ध आचरण का अभ्यास है ही नहीं इसलिए नहीं होता यह पहले से अच्छा अभ्यास करके विरुद्ध को त्याग दिया उन्होंने पहले से ज्ञान होने के पहले, पहले बिल्कुल नहीं विरुद्धाचरण दिखता था वो बिल्कुल ज्ञानी नहीं है उनको ज्ञानी मानना गलत है बिल्कुल ऐसा कहता विरुद्ध आचरण छात्र विरुद्धाचरण दिखता है ज्ञानी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता तो ये नेक्स्ट में सिद्धि में सुरेश्वर आचार्य जी बहुत कड़े शब्दों में कहा कि ज्ञानी होकर के विरुद्ध आचरण करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता तो उनको तो बिल्कुल त्याग देना चाहिए और उन्होंने तो कुत्ते के साथ तुलना करके कहा तो ऐसा नहीं होता है करके कहा ये सिद्धि में भी कहा और यहां अन्य भी है उपदेश सार में और भाषा में भी है ऐसा विरुद्ध नहीं होता है पहले भी आया था वृद्धाचरण के विषय में पहले भी आया था अभी आगे भी आएंगे तो विरुद्ध नहीं होता विरुद्ध होगा तो ज्ञानी नहीं है इसलिए शास्त्रानुसृद्ध करने में हिद क्यों है इसके कारण है ये विषय ऐसा ही है और क्योंकि इसको समझना आपके बुद्धि के द्वारा समझना संभव नहीं क्योंकि हम सामान्य बुद्धि में अच्छा ही कोई अच्छा मानते हैं तो वो अच्छा को स्वीकार करना चाहिए ऐसा मानते हैं साधन के दृष्टि से बाकी व्यवहार के दृष्टि से शास्त्रानुसरण आचरण के दृष्टि से बिल्कुल बिल्कुल और सही है वो कभी भी उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए किंतु ज्ञानी के लिए यह लागू नहीं होता ज्ञानी को जो आप अच्छा समझते हैं वो उनके लिए अच्छा है ऐसा नहीं होता वो उनके दृष्टि से होता है वो स्वयं उसको सिद्ध करेंगे तब होता है नहीं तो नहीं होता वो सिद्ध करेगा मतलब अभ्यास किया होगा पहले तब तो इसलिए दुर, दुरीध कर्तृत्व आदि बाधकत्व यह दुरीध कर्तृत्व आदि का बाध किया क्योंकि यह दुरीध कर्तृत्व ही दुरीध का फल देता है दुरीध कर्तृत्व आपको समाप्त हो गया तो दुरीद कर्तृत्व का फल आपको नहीं मिलेगा तो कर्तृत्व का त्याग ऐसा है मैंने यह किया ऐसा करके जब अभिमान रखा तब उसका फल आएगा इसलिए कर्तृत्व तो त्याग होने पर कर्मफल नहीं आता है गीता में भगवान ने बार बार जो कहा उसका रहस्य यह है क्योंकि कर्तृत्व तो ही कर्म और कर्मफल को जोड़ने वाला होता है कर्तृत्व तो जो अहंकार और उसको छोड़ दिया उसको आपने भगवान में समर्पण कर दिया तो उसके बाद वो कर्मफल आपके पास नहीं आएगा आप कुछ भी करो नहीं आता तो हत्या तो ने निब्ध देखा वो मार करके भी वो मारने वाला नहीं होता अब मारना तो बहुत बड़ा पाप है हत्या करना और सो भी स्वजन की हत्या करना ऐसा करते हुए भी वो निर्लिप्त रहता है कैसे संभव है कैसे संभव है क्योंकि उसमें कर्तृत्व तो है क्यों हाँ वो वह भी कहा वो पाप से पदमा पत्र के समान लिभाए मन नहीं होता वो पाप आएगा ही नहीं उसके पास क्यों उसके पास वो कर्तृत्व तो नहीं है कर्तृत्व तो जितना आपका पक्का है उतना आपको दुख ज्यादा हो जितना आपका कर्तृत्व तो अभिमान कम है ना उतना आपको दुख परेशानियां कम होती जाएगी क्यों चारों तरफ दुख परेशानी होते तो भी आप उतना ही लेपाएमान होंगे जितना आपके कर्तृत्व तो है और उससे परेशान हो जाएंगे और ज्यादा कर्तृत्व तो अभिमान है तो आपको निरंतर दुख होने की संभावना है यह तो प्रत्यक्ष भी आप लोग में देख सकते हैं छोटे छोटे परेशानी कोई पास में से कोई परेशानी गुजर जाएगी तो आप वो परेशानी भी आपके पास आकर के जाएगी क्यों आप उसको पकड़ करके लाएंगे इधर खींच करके तो करतूर तो बैठा हुआ आपके पास अभिमान बैठा हुआ है कोई किसी के लिए कुछ शब्द बोला होगा है ना, ना वो कोई किसी के लिए बोला लेकिन आप पास में खड़े होकर सुना आ, ये तो मेरे लिए बोला मेरे लिए बोला ऐसे सोच के वो शब्द को आप पकड़ लेंगे वो बोला किसी और को ओवर हियरिंग किया आपने मतलब पास में खड़े होकर सुना तो भी उसको पकड़ करके फिर दुखी होगा परिशारी होगा फिर वो सब कुछ होता है, जो होना है ऐसा तो भी हो जाता इसका मतलब क्या है इतना अभिमान है तो कि तुम ऐसा हो तुम बंदर हो तुम बुद्धू हो तुम्हारा जैसा खराब आदमी है नहीं तुम तो महा मूर्ख हो महाअहकार हो जितने भी दुष्टवा सभी बोल दिया सामने सामने बोला उसमें से भी कुछ भी नहीं लेना है तो पास में से पकड़ करके लाएगा तो क्या हो कोई दूसरे के लिए कहा होगा मेरे एक सामने का ऐसा बोलता है ना लोग मेरे सामने उसने ऐसे कहा तो सामने कहना बहुत बड़ा होता है पीछे से कहना का थोड़ा कमजोर कम, कम है। लेकिन ये दोनों ही उनका ले पाए मन नहीं होता आप सामने से कहो कुछ भी कहो और यहां तक उनका हाथ पैर भी आप काट दो तो भी हो मानता नहीं चाहिए तो लेके जाओ अच्छा है। बोलते है। ऐसा करके छोड़ देता है ऐसे भी संत लोगों ने किया ये ऐसी कहानी नहीं है कोई अनुभव बहुत सारे संतों का ऐसा अनुभव है और वो ना भी मानते और कोई जो है किसी ने किसी को ऊपर कोई संत के ऊपर वार किया और वार करने के बाद में सब लोगों ने पकड़ा उसको पकड़ने के बाद में बोला कि इसके ऊपर केस लगाना चाहिए फिर वो क्या उनको ये कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई करना चाहिए तो सब हला हुला हुला हुआ सब कुछ हुआ यही हुआ था एक दो घटना यही हुए थे तो उसके बाद वो संत ने कहा जो भी है अब मेरा जो भी हो गया हो गया अब हमारा करना ऐसा है उसके द्वारा करना था अब उसको नहीं करना कुछ नहीं करना वो छोटा अब हो गया क्यों उनको ऐसा लग कि वास्तव में करता कहां कर्तृत्व तो हमारा है वो आ गया वो आ गया वो निमित्त से आ गया उनका निमित्त था मार दिया वार कर दिया हो गया जहां तक हत्या करने पर भी उनको उनके ऊपर केस नहीं लगा वो जो हत्या करने वाले हत्या क्योंकि संतों का ऐसा हो बाकी किसी का नहीं होगा ये भाव है क्योंकि कर्तृत्व अभिमान अभिमान जितना कम होगा उतना आपको अच्छा है और अच्छे कार्य साधकों का नहीं साधकों को तो, तो अच्छे कार्य में कर्तृत्व अभिमान होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप कर्तृत्व अभिमान छोड़ देंगे अरे जो हो गया हो गया ऐसा करके नहीं चल अब ये ज्ञानी की बात कर रहे हैं ज्ञानी की बात सुन करके कल से फिर कर्तृत्वाभिमान तो हमको नहीं है ऐसा नहीं होगा साधक को तो कर्तृत्व अभिमान होना चाहिए सारे कर्तृत्व अभिमान के साथ ही साधन करते रहो और वो अच्छे काम के लिए होता है क्योंकि वो अभिमान के बिना अच्छे काम नहीं कर सकते हां तो फिर क्या है वो कभी अच्छा बुरा है ही नहीं ये भी करो वो भी करो ऐसा नहीं होता ऐसा जो है वो साधक नहीं बन सकता उसका फल भी नहीं मिलेगा क्या साधन का फल मिलेगा क्योंकि साधन का फल तो मिलना है तो कर्तृत्व तो चाहिए कर्तृत्व तो क्या है अच्छे काम के लिए चाहिए नहीं तो पूरा समर्पण करो वो होता है तो यह अभिमान जो है कर्तृत्व तो भाव और यह दोनों में अंदर होता है ये जानना पड़ेगा जैसे कहते हैं स्वप्नगद सुरपानादि कर्तृत्व बाधक दया स्वप्न में आप बहुत कुछ गलत करते हो कभी शराब पीते हो कभी कुछ करते हो यहां जो है स्वप्न में किसी ने शराब पिया अब उठकर के सुबह सोचता रे कल तो स्वप्न में शराब पिया बहुत बड़ा गलत होगा ऐसा सोचता है तो क्या करें अब उसका क्या होगा इसीलिए जो स्वप्नगद सुरपानादि कर्तृत्व है ना वो जैसा जागने के बाद बाधित हो जाता है अरे वो कुछ हुआ नहीं वो ऐसे ही स्वप्न देखा तो वो क्या है वो वहां कौन शराब शराब भी नहीं बॉटल भी नहीं पीने वाला भी नहीं कुछ नहीं और कैसा भी होता नहीं ये मुझे लगा था भ्रम हो गया था ऐसे वो बादल कर देता है इसका मतलब स्वप्न याद नहीं है ऐसी बात नहीं याददाश्त उसकी पूरी है लेकिन उसमें कर्तृत्व नहीं वो हुआ ही नहीं ऐसा सम्मानता तुम क्या करेंगे अब स्वप्न में जो जो काम आप करते हैं जो भी कुछ अच्छा बुरा होता है वो सारे को यदि आप पुण्य पाप मानेंगे तब तो कितना परेशान हो और ना आपको मानना है ना वो भगवान भी उसको हमारा जो चित्रगुप्त भी उसको नहीं गिनते स्वप्न में आपने पाप किया होगा उसको वो आपने रश्मि में नहीं लिखते, है इसने ये पाप किया स्वप्न में ऐसा नहीं होता क्योंकि स्वप्न में पुण्य पाप होता ही पुण्य पाप का फल होता है उसका संस्कार के कारण ऐसा होता है वासना के इसलिए जैसा स्वप्नगत सुरापानादि कर्तृत्व को बाध करने के बाद में तन निमित्त दुर्धक जागृत प्रबोधवत उसके निमित्त से जो दुर्ध है वो सब कुछ बाधित हो जाता है जब आप जग जाते हैं, वो एक ही ही काम है सारे समाप्त करने का आप जग जाओ बस हो गया इसलिए मैंने कहा वो दिन हो जाने पर फिर वो मानता ही नहीं कारण ही नहीं है अब हेदु नहीं है तो गड्ढे में गिरे के क्यों पहले तो हेदू था ज्ञान था इसके कारण वो गलत कर रहा था गड्ढे में गिर रहा था अंधेरे में था अब वो अंधेरा है नहीं निमित्त नहीं है तो नैमित्त नहीं होता फिर वो गिरेगा नहीं तो फिर क्यों पूछेंगे कि वो अभी क्यों नहीं गिरता है ऐसा नहीं पूछता था इसलिए बोध होने पर इस प्रकार का वो उस प्रकार की अवस्था आ जाती है तो विद्या सामर्थ्य न मोक्षशास्त्र प्रामाण्य अन्यधानुपत्तिया च अनुग्रहित विद्या का सामर्थ्य है यह विद्या में इस ज्ञान में यह सामर्थ्य है वो ज्ञान आने पर ये प्रयोजन हो जाता है। ये कोई परिणाम के अंतर्गत तो नहीं है यह ज्ञान का सामर्थ्य है। ऐसा होने से मोक्ष शास्त्र प्रामाण्य अन्य और मोक्ष शास्त्र जो प्रामाण्य शास्त्र है जो पुरुषार्थ अधिकरण आदि के द्वारा निश्चय किया हुआ मोक्ष शास्त्र है ये मोक्ष शास्त्र को प्रमाण मानने के लिए भी आपको इसको स्वीकार करना पड़ेगा इसी को इसी के अनुग्रह से मानी इसी के सहायता से अर्थवाद प्रतिपन्न विद्या दुरीत क्षय एक पुरुष संबंध अन्यथान फिर इसी में आरोप अर्थापत्ति जोड़ रहे कि अर्थवाद वाक्य में जो विदित्व न कर्मणा पाप ने इत्यादि कहा अर्थवाद प्रतिपन्न विद्या दुरीत क्षय एक पुरुष में ही कर देता है इसी को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा किसके केवल अर्थवाद के कारण नहीं यहां मोक्षशास्त्र अन्यथान अनुपत्ति और विद्या शास्त्र के सामर्थ्य विद्या के सामर्थ्य और स्वप्नगद सुरापाना दृष्टांत, युक्ति इन सबके द्वारा अर्थवाद वाक्य को बल मिलता है अब जो भी कथाएं बताई जाती है ये कथा सत्य है असत्य है कैसे आप निश्चय करें? किसी ने कोई कथा बताई तो कैसे सत्य होता कैसे असत्य यदि वो कथा में कोई सार ऐसा आपको मिले कोई तत्व जो आपके जीवन से जुड़ा हो और जु, जीवन में कुछ सफलता के और मतलब कुछ फल देता तब तो आप हाँ कथा को कुछ मानेंगे है ये वास्तविक कुछ ऐसा हो गया और दूसरा उस कथा में जो कुछ बताया वो युक्ति संगत भी मैंने आपको युक्ति से सोचने से समझ में आता हो कि ऐसा हो सकता और तीसरा यह है कि यह आपके द्वारा जो कथा कह रहे हैं वो एक आप व्यक्ति है वो झूठ बोलने वाला नहीं है तो सत्यवादी है उसके द्वारा कहा हुआ तो इन सब कारणों से केवल एक घटना सुनकर के कथा सुनकर के भी आप उसको मान लेते सत्य मान लेते हैं और उसके अनुसार आचरण करते ऐसा होता है इसलिए ऐसा ही यहां भी है यहाँ अर्थवाद यद्यपि स्तुति के लिए कहा गया है लेकिन ये स्तुति केवल स्तुति नहीं है ये स्तुति में मोक्ष शास्त्र का प्रामाण्य रखा है और विद्या का सामर्थ्य विशेष सामर्थ्य रखा है और स्वप्न दृष्टांत आदि युक्ति भी है और अनुभव में बहुत सारे संतों का अनुभव भी आपने देखा है सुना इसलिए केवल अर्थवाद नहीं है ऐसा सामान्य प्रवृत्ता प्रतिषेध विधि अन्य अनुपत्ति अनुपत्ति अववाध्य ब्रह्मविद विशेष विषये विद्याया दुरीदक्षय प्रमीयद इतने सारे विचार करके सामान्य प्रवृत्त जो प्रतिषेध विधि है इनके जो है इनके उपपत्ति को यहां नहीं मानते हुए जो तो कलजम न भक्सयद इत्यादि को नहीं मानते हुए और सामान्य जो है जो करता है वो कर्म का फल अवश्य भोगेगा न कर्म क्षयदे इत्यादि जो कहा है उसका जो वो भी जो भी नियम है उसको सामान्य में मान करके ये ब्रह्मविद जो है विशेष होता है विशेष में ऐसा होता है तो सामान्य नियम तो तभी लागू होता है जब विशेष नियम नहीं आता विशेष नियम आने पर सामान्य नियम को बात किया जाता है और ब्रह्मवित तो बहुत विशेष है विशेष होने पर यह ब्रह्मवेता के विषय में बिना भोगे ही वो नष्ट हो जाता बाकी किसी को नष्ट नहीं होता बाकी जो है तो उसको भोगना पड़ेगा कोई स्वप्न दे करके डर रहा है समझ लो चिल्ला रहा है रो रहा है आपको दिखाई पड़ा है कि ये कोई डरावन स्वप्न देख रहा है तो उसको क्या करना चाहिए तुरंत उसको पानी डाल करके जगा देना चाहिए वही उपाय है जब गया फिर वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा ठीक हो जाएगा ऐसा ही है नहीं तो नहीं होता और कोई उपाय है ऐसा ही यह इनको जगा दिया जगाने के बाद में वो ठीक हो गया तो फिर उसको क्या बोलेंगे कि नहीं बाकी का आगे पीछे का आपको लगेगा ये लगेगा कुछ नहीं मानेगा बोलेगा रहे सपने में हो गया हो गया क्या वो वो तो थोड़ी लगने वाला ऐसा होता है तीसरे विशेष हो गया ये जगा हुआ हो गया इसके कारण उसके पास दुरी त नहीं जा सकता है और दुर्ध क्षय वैसा ही विद्या के सामर्थ्य से हो जाएगा यही मानना पड़ेगा ऐसा ही अब तीन अधिकरण में निश्चित करेंगे दो अधिकरण में पुण्य पाप के विषय में कहेंगे और तीसरे अधिकरण में प्रारब्ध के विषय में कहेंगे प्रारब्ध का क्या रहेगा क्योंकि इसी क्रम में प्रारब्ध भी आता इसलिए उसके विचार करें। कर दस्य ते पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्य ओम शाति शांति शांति